अनंत कहो भक्ति श्री श्री राधा कृष्ण गुरु गोबिंद नाम श्याम गुणला राधा को भी गोरी गोरी इंसान श्री वृंदावन धाम की जय श्री मायरापुर धाम की जय श्री करननाथ धाम की जय श्री करननाथ संदेशवंदरा की जय गंगा बारी की जय यमुना गोई की जय भक्ति देवी की जय तुलसी महारानी की जय तुरंतारा श्रीवंत भागवत की जय श्री श्री राधा पार्थ भी जाए। श्री श्री राधा पार्थ भी जाए। श्री जय राधा जाय राधमा धबा ta uh -huh. सधनर अतीतच फल कृष्ण भक्ति बिना ताह देते नरे बल या उपबल को हमें लगता है ए सब साधनेर अतीतच बल कृष्ण भक्ति बिना ताह देते नरे फल छौफी 4 23 सब साधनेर नमो विष्णुपा कृष्णपृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नामि नमस्ते सारस्वतव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चर्देशताे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैतकृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय विधेय अर्थात भक्ति का वर्णन कर रहे हैं फिर तो बताते हैं कि यही सब साधन में अति तुच्छ फल कृष्ण भक्ति बिना तह दीते नारे बल ये ज्ञान कर्म योग और ज्ञान शास्त्रों में इनकी चर्चा की गई है और बताया गया है कि ये भी अविधय हैं ये भी साधन हैं परंतु ज्यादा स्थलों पर और जो कंक्लूसिव वर्ड्स हैं शास्त्र के बताने वाले कि ए औपसंहारिक श्लोक कहते हैं उसको किसी शास्त्र का तात्पर्य लास्ट में दिया जाता है शिक्षक में सार चीज तो उन स्थलों पर शास्त्र कहते हैं कि ये सब साधन हैं लेकिन इनका फल अत्यंत तो तुच्छ है और तुच्छ फल भी कब देते हैं जब उनमें भक्ति का कुछ सम्मिश्रण होता है भक्ति रहती है भगवान के प्रति समर्पण होता है तब फल देते हैं अन्यथा कृष्ण भक्ति बिने तह दीते नारे बल इनमें कोई दम नहीं है अगर भक्ति ना रहे तो कर्म योग और ज्ञान में कोई दम नहीं है बल में दम कोई दम नहीं तो एक बार बद्रिकाश्रम में भगवान वेद्या देव सरस्वती नदी के तीर पर बैठ करके अपने विषय में विचार कर रहे थे। उनका चित्त बहुत दुखी था प्रसन्न नहीं जबकि वे बहुत बड़ी तपस्या किए थे ब्रह्मचर्य का पालन किए थे व्रत किए थे बहुत बहुत गुरुजनों की सेवा किए थे और शास्त्र का प्रणयन किए थे सब प्रकार के शास्त्र वही बनाए थे इतना हित में तत्पर रहने पर भी भगवान वेद्यास देव को प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो रही थी सोच तो रहे थे मैंने मेरे जीवन में मैं कौन सा कार्य नहीं किया मतलब करने लायक जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपनी योग्यता के अनुसार क्षमता के अनुसार कर्म करता है शुभ कर्म करता है तो उसको प्रसन्नता होती है लेकिन इतने बड़े ऋषि भगवान वेदव्यास देव सभी शास्त्रों पर अच्छे थे और उसके बाद भी उनको चित्त प्रसति प्राप्त नहीं हुई चित्त प्रसन्न नहीं था वे खेल कर रहे थे इतना पवित्र जीवन और लोकोपकार में लगा हुआ जीवन भगवान के कला अवतार श्री वेद देव प्रसन्न नहीं थे क्योंकि अब देखते हैं कि संसार में मनुष्य कितने प्रसन्न रहते हैं थर्ड क्लास के काम करते हैं फिर भी बहुत खुश है। <laughs> हैं संसार पर उतना बड़ा ऋषि भगवान का अवतार भी खुश नहीं थे और इस बात का उनको पता नहीं लग रहा था कि क्यों मैं खुश नहीं हूँ क्यों प्रसन्न नहीं हूं मैंने कौन सा श्रेष्ठ काम नहीं किया ये तो, सोच रहे थे तब तक उसी समय श्री नारद मुनि आकाश मार्ग से आए बद्रिकाश्रम वास्तव में भगवान की तरह वे अंतर्जामी हैं भगवान वेद देव के चित्त की अवस्था को समझ गए और आए श्रीमद तो भागवत के प्रथम स्कंद के पांचवें अध्याय में, में प्रसंग दिया गया श्री नारद जी आदरपूर्वक बैठे सम्मानित हो करके और उनके पास भगवान वेद देव बैठे दो पर्सनालिटी दोनों भगवान के अवतार किस तरह से भागवत रचा गया इसको कौन चालू किया और किसने प्रेरणा दिया ये विचार लिए बात भगवान के मनो अवतार माने जाते हैं नारंग भगवान के ही अवतार और वेदव्यास देव तो हैं ही अवतार तो वे आए हाथ में पीड़ा लिए थे बैठे थे एक देवर्षि परम प्रसन्न है भगवान के भक्ति से परिपूर्ण परम प्रसन्न है और पास में बैठे हुए महा भगवान वेदव्यास देव बिल्कुल अप्रसन्न थे तो इसको देख करके श्री नारद जी ने पूछा पहले उन्होंने कहा कि आपने बहुत बड़ा काम किया अपने जो महाभारत की रचना किया बहुत बड़ा काम किया बहुत बड़ा काम फिर भी ये पूछते हैं कि फिर भी मैं आपको प्रसन्न नहीं देख रहा चर्चा चला रहे थे कि वो अपनी बात करेंगे फिर भी आप प्रसन्न नहीं है भगवान वेद व्यास देव ने कहा कि अवश्य मेरा चित्र प्रसन्न नहीं है मैं अपने विषय में बहुत खेद कर रहा हूँ आप भगवान की उपासना किए हैं भगवान की भक्ति किए हैं और भगवान के समान ही श्रीहरि के समान ही आप सभी प्राणियों के हृदय में प्रवेश करते हैं तो आप कृपा करके बताइए कि मेरी कमी का क्या कारण है मेरी अप्रसन्नता का कारण क्या है ठीक जैसे कोई रोगी जा करके डॉक्टर को दिखाता है कहता है डॉक्टर साहब हमको क्या हो गया है पता नहीं चल रहा है आप बताइए <laughs> तो डॉक्टर नब्ज पकड़ता है या आला लगाता है जो भी करे वो बताता है कि कोई कमी है ये दवा चाहिए तो भगवान वेद देव समर्पण कर रहे हैं श्री नारद जी यह सुनते ही कहें भवता लुदित प्रायोग जसो भगवतो मलम जन वासनम खिल आपने बहुत ग्रंथ रचा है बहुत बड़ा काम किया लेकिन उन ग्रंथों में भगवान का गुणानुवाद प्रायः नहीं के बराबर है अनुदित प्राय उन अनुदित उदित मैंने काय नहीं कहा है आपने क्या कहा है उन ग्रंथों में तो जथा धर्मादेश मुनिवर जान की न तथा वासुदेव से महिमा हिवर्णित जितने आपने धर्म अर्थ काम आदि का जिक्र किया है शास्त्रों में उतना भगवान कृष्ण की महिमा का उनके गुणों का सौंदर्य आदि का वर्णन नहीं किया और यही आपके असंतुष्टि का कारण अस स्पष्ट तुरंत। धर्म अर्थ काम आदि का वर्णन किया अनेक कहानियों में इतिहासों में प्रस्तुत किया है महाभारत में और अन्य ग्रंथों में यह बात अवश्य है कि श्रीमद महाभारत में भी भगवान की महिमा आई है लेकिन कलेवर देखिए तो उसमें श्रीमद भगवत गीता कितना छोटा है पूरे महाभारत में और नारायण नारायण उपाख्यान है भगवान के बारे में वर्णन है और भी जगह थोड़ा थोड़ा है लेकिन नहीं के बराबर है अगर क्या कहा जाए कि आपने कुछ नहीं किया है भगवान कृष्ण का वर्णन आपने नहीं किया है तो यही कहना उचित हो अनुदित प्राय थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं दे दिया यही आपके चित्त की अप्रसन्नता का कारण आप अपने विषय में विचार कीजिए आप भगवान के साक्षात तो अवतार हैं और जगत के हित के लिए आप आए हैं तो आपने इस जगत में आकर के वास्तविक हित नहीं किया जीवों का इन सब ग्रंथों से इन सब साधनों से हित होने वाला नहीं भगवान की महिमा का वर्णन कीजिए महिमा मतलब उनकी बड़ा उनका ऐश्वर्य विश्व सृष्टि आदि कैसे करते हैं कैसे चलाते हैं कैसे विविध अवतार ग्रहण करते हैं और उनका ऐश्वर्य उनका माधुर्य कैसा है कितना अनुपम है भक्तों से कितना स्नेह करते हैं ये सब महिमा है श्री कृष्ण की इन सब के बारे में आपने बारे बहुत कम किया नहीं के बराबर यही आपके दुख का कारण है तो आप अपने को समझिए अजम प्रजातम जगत शिवाय तन महानुभाव गण्यता आप अजन्मा हैं आप श्री हरि के ही अंश हैं फिर भी आप जन्म लिए हैं अजम प्रजातम आप जन्म लिए हैं आपके जन्म का क्या उद्देश्य है जीवों का दुख तब तक नहीं मिटेगा जब तक वे अपने स्वरूपानुबंधी कर्तव्य में नहीं लगते हैं और जीव का स्वरूप है कि कृष्ण का नित्य दास तो जीवों को ऐसा ग्रंथ दीजिए ऐसा वर्णन कीजिए कि वे श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझ जाए और उनसे प्रेम करे भक्ति करें तब तो उसका दुख मिटेगा और आपका भी दुख तो मिट जाएगा आपकी भी अप्रसन्नता चली जाएगी इसी संदर्भ में यह श्लोक है चैतन्य महाप्रभुधत करते हैं कि नैष्कर्णम्यच्युत भाववर्जित न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कतः पुनः शस्वत भद्रमीश्वरे नर्चापित कर्म जदप्य कारण वैसदेव अच्युत भाव वर्जित जिस निर्मल ज्ञान में जिसमें ब्रह्म का वर्णन है या ब्रह्म का चिंतन है और उससे अपना आय के करके हम भी ये देह के नहीं है माया के विकार नहीं है हम हम भगवान के समान ही हैं चिन्मय है इस तरह का जो निर्मल ज्ञान है जिसमें मल नहीं है कोई कालमा नहीं है कोई उपाधि नहीं है ऐसा ज्ञान भी यदि औच्युत भाव वर्जित है भगवान कृष्ण के संबंध से प्रेम भाव से शून्य है तो उस ज्ञान की भी कोई शोभा नहीं होती न शोभतें न शोभते का अर्थ है कि वह मुक्ति नहीं देता है किसी भी कर्म की ज्ञान की इसमें सफलता है कि अंत में जीव माया बंधन से मुक्त हो जाए उसके द्वारा यही शोभा है अन्यथा कोई भी ज्ञान कोई भी अंडरस्टैंडिंग या कर्म अगर जीव को बंधन में ही रखे और स्वरूपानुबंधी कर्तव्य में प्रतिष्ठित न करे तो वह ज्ञान ज्ञान नहीं न शोभतें ऐसे कुछ कुछ उसकी शोभा होती है लेकिन अलम न शोभत है उस ज्ञान के सहारे आवाज से कोई साधक ये अनुभव कर सकता है कि मैं ये माया का प्रोडक्ट नहीं हूँ मैं इन सबसे ऊपर हूँ मैं आत्मा हूँ शिवो हम सो हम आदि अनुभव करे लेकिन मुक्ति नहीं दे सकता ऐसा ज्ञान और मुक्ति नहीं होगी तो ये शुभ नहीं जीव जब शरीर बंधन में कर्म बंधन में ही रह जाए बेचारा तो ज्ञान क्या किया 900 सौभते का यही अर्थ है कि मुक्ति नहीं दे पाता है तो जब निर्मल ज्ञान भी मुक्ति नहीं दे पाता है तो फिर साधन काल में और सिद्धि काल में फल प्राप्ति काल में सब समय जो अभद्र है सश्वत अभद्र सब समय अभद्र है ये वर्णाश्रम धर्म काम के विषय में बोल रहे हैं श्री नारद वर्ण के अनुसार काम करना आश्रम के अनुसार काम करना शास्त्रों में वर्णन है लेकिन अगर विचार करके देखा जाए तो यदि भगवान को ये अर्पित कर्म नहीं है तो सब समय साधन काल में भी और फल मिलने पर भी अभद्र है फल भी अभद्र होता है और ये साधन तो अभद्र हैं अच्छा नहीं है कष्ट देने वाले हैं साधन काल में भी जब तक तो फल नहीं मिलता है तो कष्ट ही कष्ट है जग कीजिए और सब कर्म कीजिए इसमें बहुत कष्ट है आश्रम के नियमों का पालन करने में बड़ा कष्ट है जैसे ब्रह्मचारी के नियम का वर्णन किया गया है श्रीमद भागवतम में कई बार तो कहा गया है कि वह भिक्षा मांग करके लावे। और पहले भिक्षा में जो कुछ मिला गुरु को दे दे यह भी वाणी है कि यदि गुरु कहे खाने के लिए तो खाए और नहीं गुरु का मन भूल जाए तो बिना खाए रहा ये सब वर्णन है गुरु जी अगर कह कहते हैं कृपालु होते हैं कहते ही हैं पढ़ाने वाले तो अगर कहें गुरु खाने के लिए तब तो खाए और अगर नहीं कह पाए तो पूछे नहीं कि गुरु जी खा लो पूछे नहीं ऐसे ही रह जाए ये भगवान वर्णन करते हैं श्रीनारद जी वर्णन करते हैं कष्ट है कि नहीं और फिर किसी किसी रेस्टोरेंट में जाकर के कुछ खाना पीना बताइए आजकल के विद्यार्थी क्या निर्वाह करें वो तो भी जब शास्त्र के अनुसार आश्रम धर्म का पालन किया जाए तो ये कष्ट है गुरु के लिए पानी भर करके लाओ किसी झरना में से ये भी ये इतना बड़ा कष्ट नहीं है लेकिन कभी कभी बहुत दूर जाना पड़ता है जंगल में पानी भरकर के लाना अनेक व्रत का पालन करना शास्त्र का अध्ययन करना गुरुजी भोर में ही उठा देते हैं गुरु में भोर में और उठो और अपना पाठ चालू करो इस तरह से बच्चों को पढ़ना होता था जैसे मेढक अपने स्वर में टे, टा, भे भा करते रहते हैं तो अपना अपना पाठ करना दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई वेद पढ़ाई जन समुदाय बट समुदाय विद्यार्थी दल इस तरह से वेद पढ़ता तो कई कष्ट है ब्रह्मचर्य पालन में कई कई नियम हैं और फिर गृहस्थ को क्या कष्ट है ये तो देख ही रहे हैं गृहस्थ जीवन में कष्ट ही कष्ट है ये तो केवल भक्ति का थोड़ा फूट मिला दिया जाता है तो ठीक है नहीं अगर भक्ति ना हो तो गृहस्थ बन करके गृहस्थी के धर्म का कोई पालन करे तो उससे क्या होगा तो साधन काल में भी कष्ट है फल जो मिलेगा वहाँ भी कष्ट है अगर स्वर्ग मिल गया तो वहाँ भी अशोभनीय बात होती है वहाँ हमसे जाता है उसका इस बात को सोचकर कर देवता लोग जलते रहते हैं वहां देवता लोग इस बात से जलते रहते हैं कि तो हमसे ज्यादा उसको है उसको है वो सकता है उसको है गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पद में लिखा है कोई साधारण आदमी सोचता है कि राजा सुखी है जो राजा से पूछा गया कि क्या स्थिति है आपकी तो राजा कहे महाराजा सुखी राजा कहता है नहीं महाराजा सुखी है महाराजा से पूछा गया आप सुखी है तो कहते महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी नहीं हमको क्या सुख है केवल ही है वास्तविक सुख इंद्र को है इंद्र से पूछा गया कि आप सुखी हैं इंद्र कहे चतुरान्न सुखी इंद्र कहते तो नहीं नहीं ब्रह्मा जी को सुख है चतुरानंद को सुख है हमको क्या सुख और चतुरान कहे सुख विष्णु को भारी चतुरानंद से पूछा गया कि आप सुखी हैं तो कहे नहीं नहीं हमको क्या सुख कई दुख में पड़ा हुआ दुनिया चलाना पड़ता है ऐसा कभी कभी हिरण कशबू जैसा आदमी से भेंट हो जाती है तो हमारी हालत बिगड़ जाती है कोई सुख नहीं है सुख है भगवान को विष्णु को सुना तो तुलसीदास बिचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी ऐसे वो लिखते हैं, पूरा पद याद नहीं बिना भजन के बिना भक्ति के सब दुखी कर्म तो हमेशा अभद्र है और वो धर्म के अनुसार जो कर्म किया जाता है उस कर्म की बात करिए स्वस्वत अभद्र ईश्वर है यहाँ तक सकाम कर्म तो अभद्र है ही निष्काम कर्म भी अभद्र है जद अकारणम इस पर दो तरह के कर्म हैं काम में कर्म सकाम कर्म जिसमें अनेक प्रकार की वासनाएं होती हैं और निष्काम कर्म जिसमें अपने इंद्रियों की तृप्ति की उतनी लालसा नहीं रहती है समाज के लिए देश के लिए काम करना ये करना वो करना एक करना है। इसको अकारण कर्म कहते कर। हैं तो चाहे ऐसा कर्म हो निष्काम कर्म हो और चाहे सकाम कर्म ये सब समय अभद्र हैं यदि भगवान के चरणों में ये अर्पित नहीं किए गए भाव भाववर्जितम शब्द महत्वपूर्ण है जहाँ पर भगवान से प्रेम नहीं है भाव नहीं है केवल ब्रह्मानुसंधान चिंतन आदि है अपने को भगवान से नहीं जोड़ करके अपने को महासाधक मान करके जो भी मुक्ति की चिंता है साधन है ये सब बेकार है इससे तो वह व्यक्ति बहुत अच्छा है जो भगवान से संबंध जोड़ा है अपने घर में गौरताई को रखा है या राधा कृष्ण को रखा है सीताराम जी को रखा है भगवान से प्रेम है भले वह संसार में है लेकिन अच्युत भाव से युक्त है भगवान के प्रति प्रेम है और वह साधक विज्ञान मार्ग में है अपना प्रयास कर रहा है उपनिषद पढ़ता है चाहे जो भी साधना करे और भगवान से कोई प्रेम है भक्तों के जीवन में ये विशेषता है कि चाहे कुछ भी हो जो भी साधन करते हैं पर आश्रय है भगवान का उनसे सब संबंध है प्रेम है माया के बंधन में है जीव बंधा हुआ है लेकिन फिर भी उसका मुख कृष्ण के तरफ है कृष्ण को जानता है कि यही हमारे प्रभु हैं अनेक कमजोरियाँ हैं परिवार के पालन में व्यक्ति रहता है समाज चलाना है ये करना है देह चलाना लेकिन एक बहुत बड़ी विशेषता है जो भी है वह अच्युत भाव से युक्त है और इधर ज्ञान मार्ग आदि में अच्युत भाव वर्जित है अच्युत भाव से वर्जित है बिल्कुल ही उसी को श्री नारद जी कह रहे हैं कि नष्कर्म हम में ज्ञान भी अर्थात उपाधिशून्य ज्ञान भी अच्युत भाव से वर्जित है तो न सौत है वो मुक्ति नहीं दे पाता है व्यक्ति सोचता है कि मैं मुक्ति प्राप्त कर लूंगा मैं तपस्या कर रहा हूँ मैं ध्यान कर रहा हूँ मैं उपवास कर रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ मुक्त नहीं होगा बंधन में ही रहेगा बल्कि तपस्या आदि करके और अभिमान का पत्थर सीर पर रखने का जल्दी डूबेगा ऐसे तो आदमी जल में डूबता है लेकिन जब पत्थर बांध करके डूबे तो और जल्दी डूबेगा मैं तपस्वी हूं मैं ज्ञानी हूं मैं सिद्ध हूँ ये भाव रहता है भगवान कृष्ण से कोई प्यार नहीं कोई स्नेह नहीं तो ऐसा ज्ञान शोभित नहीं होता है और कर्म तो किसी समय में शोभित नहीं होता है यदि अर्पित नहीं किया गया और उसी की व्याख्या भगवान कर रहे हैं श्रीमद भागवत के श्लोक से तपस्विनो दन पराजस मनस्विन मंत्र शेमं बिना तस्मै श्रवसे नमा नमा। जो क्षेत्र में रत रहते हैं ज्ञानियों के लिए कहा गया है हमेशा तप में रहते हैं भोगों में नहीं रहते तपस्वीना तपस्वी लोग भी तपस्वी गण और दान परा दान देने वाले विविध यज्ञ आदि करके और प्रचुर दान देते हैं बदान्य लोग दान परसस्वीना और बड़ा बड़ा काम करने वाले लोग में जिनको जस मिलता है बहुत बड़ा बड़ा काम करके यशस्वीना मंत्र विद मनस्वीना मनस्वी कहा गया है योगियों को जो योग साधना करते हैं रियल योग करते हैं मन को में कर चुके वाले अनेक सिद्धियां प्राप्त करते हैं इनको मनस्वी कहा गया और मंत्र विदह जिन्हें वेदों का प्रचुर ज्ञान है वेद शास्त्र अच्छा से जानते हैं उनको मंत्र वेदता कहते हैं क्योंकि वेद शास्त्र मंत्र मैं ही है मंत्र विद वेद शास्त्र ज्ञानी धन्यवाद और सुम सदाचार सदाचारायण सब प्रकार के सुमंगल आचरण करने वाले पर छेम न बिंदन थे बिना जदर्पण भगवान कृष्ण को अर्पण किए बिना इनका कोई मंगल नहीं बनता कोई छेम का से मुक्ति संसार बंधन से छूट नहीं पाते भगवान स्पष्ट कहते हैं मामे वो ये प्रबल देते माया में तंतरंत जो मुझे समर्पण करते हैं केवल वही माया से पार होते हैं ये मेरी शक्ति है और इसमें कोई छटपटा ये साधन करे ये करे वो करे और छूटने का प्रयास करे तो शक्ति किसकी है मम माया है मेरी माया है और मैं हूँ ईश्वर तो या ईश्वरी माया ये कैसे छोड़ देगी किसी को जब तक व्यक्ति भगवान कृष्ण को समर्पण नहीं करता है तब तक तो छूट नहीं सकता मुक्ति मिल नहीं सकती कोई भी साधन करके क्षेम न बिंदंत बिना जदर्पण जिनको अर्पण किए बिना समर्पण किए बिना अपनी तपस्या को अपने ज्ञान को या जो भी है जब तक भगवान के चरणों में अर्पित नहीं किया उनका दास नहीं बना तो क्षेमम न बिंदंत वे कल्याण प्राप्त नहीं कर पाते तस्मय सुभद्र स्रव से नम ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो सुभद्र है, जो परम मंगल में कीर्ति वाले हैं जिनका यश ही परम मंगलमय है तो एक तरफ सारा दान किया तपस्वी नान परसस्विन मनस्विन मंत्रविद सुमंगला इतना बड़ा बड़ा काम करने वाला लेकिन इससे मंगल नहीं होगा मंगल किससे होगा सुभद्र श्रवा के कीर्तन करने से क्योंकि उनका की यश है, में का है मंगल में। एक तरफ बहुत बड़ा बड़ा काम किया गया बड़ी भारी भारी तपस्या तपस्वी नान परसस्वी ना मनस्वीना मंत्र विदा सुमंगला पर कोई भी काम कल्याण नहीं देता है यदि भगवान में समर्पण नहीं है और इधर केवल उनका यश कोई सुने और गावे केवल नामोचारण करे तो उसका मंगल ही मंगल है ऐसा कहा गया है कि जिसने एक बार हरि शब्द का उच्चारण किया वह मुक्ति के पंथ पथ पर चल दिया कमर कस कर चल दिया उस रास्ते पर ये लोग तो रास्ता भी नहीं पकड़ पाते हैं पता नहीं कौन सा एक जीट पकड़े हैं कब आएंगे मूल रास्ते पर जब तक भगवान हरि को समर्पण नहीं करते है तब तक मंगल नहीं होता है कि इतनी भारी तपस्या उठाए हम एक बार एक साधु वर्णन कर रहे थे हमसे कि हम चार कुंभ नहाए हैं इलाहाबाद तो अपनी तपस्या का वर्णन कर रहे थे वो तो भक्त थे लेकिन फिर भी इस तरह से तपस्या का वर्णन करते चार कुंभ नहाए तो वे बता रहे थे कि हमें बहुत उम्र के हैं हाँ और चार कुंभ नहाए तो बारह बारह बरस पर स्नान होता है ना इस कुंभ नहाने के बाद तो मैं जोड़ा चार कुंभ नहाए 48 वर्ष से साधना कर बहुत ऊँची साधना थी वो तो रामानंदी वैष्णव थे पर इस तरह से मान लीजिए भगवान का भक्त ना हो और वो हमेशा तीर्थ में ही डूबा रहे कोई भगवान की भक्ति नहीं कर रहा और हमेशा गंगा जी में डुबकी मारे सब करे। जैसे गंगा जी तो अपने प्रभाव से उसको शुद्ध कर देंगे गंगा जी का नाम लेना तो फ्लाज होगा गंगा जी में बिना भाव के भी अगर कोई स्नान करे तो उसका तो मंगल हो ही जाता है और वह चित भाव दे देती हैं लेकिन मान लीजिए कोई ऐसे फालतू तीर्थों में घुमा करे बहुत तपस्या करे घूमे फिरे और कहे कि हमने शुरू से विवाह नहीं किया हम मुक्त हम इस झंझट में गृहस्थी के पचर में नहीं पड़े तो कुछ भी किए पर एक माला जप नहीं है एक बार भगवान के नाम का विचार नहीं है तो क्या करेगा साधन केवल अहंकार पैदा किया ना, तीर्थ स्नान या ध्यान या तपस्या तपस्या कई प्रकार की उपवास करना खड़े रहना और तपस्या ऊपर से है कि पंचाग्नि ऊपर से सूरज की गर्मी और चारों दिशाओं से आग है आग की गर्मी और भीतर पेट में भूख की भी ज्वाला सह लेना है ये तपस्या है वास्तव में भूख भी सह रहे हैं और चतुराग्नि चारों दिशाओं से चार आहरा बोझ करके वो अग्नि जला करके उसको ताप रहे हैं और ऊपर से सूरज की गर्मी पंचाग्नि तापना कोई इस तरह से करे लेकिन उसकी तपस्या तब तो सार्थक होगी जब वो बैठ करके भगवान का नाम जप कर रहा है भगवान को समर्पण कर रहा है भगवान की कोई सेवा किया अन्यथा क्षेमम न बिंदं जदरपनम जदर्पणम तस्मय सुभद्र श्रव से नमो नम महा के सभा में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं वहाँ बड़े बड़े तपस्वी थे मनस्वी थे मंत्रवेत्ता थे उस सभा में और सुमंगल थे मनस्वी सब लोग भरे पड़े थे पर सीधा कह रहे हैं कि बिना भगवान कृष्ण को समर्पण किए किसी का कोई मंगल नहीं होता है चाहे जगत की दृष्टि से कितना भी बड़ा साधन वो कर रहा हो कितनी भी बड़ी साधना किया कल्याण नहीं होता है बिना भक्ति के। केवल ज्ञाने मुक्ति दीते ना शास्त्र नहीं केवल ज्ञाने मुक्ति दीते नारे भक्ति बिना कृष्णोन्मुख से ही मुक्ति है बिना ज्ञान केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं होती है मुक्ति नहीं दे पाता है केवल ज्ञान ने मुक्ति देते रे भक्ति बिना अगर ज्ञान में भक्ति नहीं है तो भक्ति के बिना ज्ञान मुक्ति नहीं देता है परंतु कृष्णन मुखे सही मुक्ति है बिना ज्ञाने पर कोई कृष्ण के तरफ केवल मुख कर ले कृष्ण का कोई ज्ञान नहीं है उसे कोई शास्त्राध्ययन नहीं है कुछ नहीं है पर वह जीव केवल कृष्ण के तरफ मुख कर ले तो अपने आप मुक्ति मिल जाती है उसका और कुछ करना नहीं पड़ता केवल भगवान कृष्ण को अपना मान ले समर्पण कर दे उनके तरफ चल दे तो मुक्त ही है और ज्ञान पूरा साधना करने पर भी मुक्ति नहीं दे पाता और केवल कृष्ण को प्रणाम करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है ऐसा पद्म पुराण वर्णन है कि अश्वमेध यज्ञ कोई करे दस अश्वमेध कुछ भी करे तो उसकी संभावना रहती है कि वो माता के गर्भ में आएगा फिर जन्म लेना पड़ेगा लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया पर श्री कृष्ण को एक बार प्रणाम करने वाला व्यक्ति फिर जन्म वरण में नहीं रह पाएगा मुक्त इसी को यहां कहा जा रहा है कि केवल ज्ञाने मुक्ति दीते नारे भक्ति भी नहीं कृष्णोन्मुख से ही मुक्ति है बिना ज्ञान कृष्ण के तरफ मुख करना चाहिए बिना ज्ञान के मुक्ति होगा ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है ज्ञान अपने आप हो जाता है भक्ति से वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन क्या सुबह रागम ज्ञान चल तो अपने आप ज्ञान हो जाता है भगवान का नाम कोई जपे भगवान की सेवा करे अपने आप ज्ञान होगा हरिदास ठाकुर के विषय कहा गया है जब उनके साथ कुछ लोग बहस करने लगे शास्त्र की बात तो हरिदास ठाकुर एक अक्षर पढ़े नहीं थे कुछ भी नहीं पढ़े थे लेकिन हरिदास ठाकुर के जिहवा पर शास्त्र अपने आप आने लगे अपने को सार्थक करने के लिए सारे शास्त्र अपने को सार्थक करने के लिए उनके जेह पर आने लगे तो धारावाही को संस्कृत में तो श्लोक बोल रहे थे और प्रमाण दे रहे थे लिखा गया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि शास्त्र अपने को सफल करने के लिए हरिदास ठाकुर के जीव पर सब आने लगे अपने आप तो जरूरत है भगवान की भक्ति करने की भक्ति देखने में कम है लेकिन इससे क्या कई छोटी चीजें भी महान होती हैं जैसे सूरज सूर्य रविमंडल देखत लघु लागा उदयता सुवन तम भागा सूर्य मंडल देखने में एक थाली के बराबर लगता है लेकिन उसके उगते ही तीनों लोक का अंधकार नष्ट हो जाता है छोटा है तो क्या है तो लघु लागा देखने में लघु जान पड़ता है सूर्य और मंत्र कितना छोटा होता है कि उस मंत्र के वश में देवता होते हैं मंत्र परम लघु जाास बस विधि हरिहर सुर सर मंत्र के वश में ब्रह्मा जी हैं भगवान विष्णु हैं और शिव जी हैं कृष्ण हैं सब वश में हैं। ये भगवान कृष्ण भी इतना बलवान है लेकिन ये महामंत्र के गुलाम है इसके बस में है वो जपने वालों के हृदय में आना ही पड़ेगा उनको इस मंत्र में इतनी शक्ति है तो गोतुल जी कहते हैं कि मंत्र परम लघु जस बस विधेयर महामत गजराज कहू बसकर अंकुश खर महामत वाले हाथी को भी अंकुश बस में रखता है अंकुश छोटा है ना हाथी का शरीर कितना बड़ा होता है और अंकुश जो उसके सिर पर मारा जाता है वो कितना छोटा होता है पर वो हाथी को बस में रखता है इस तरह से महामंत्र भगवान कृष्ण को बिल्कुल बस में रहता वैसे नहीं कि हाथी पर मारा जाए और बस में रहे यह शब्द हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे हरे राम राम राम राम ये भगवान को हृदय में बंदी कर देता है हृदय में बंदी और भाग नहीं सकते ऐसा श्रीमद भागवत में कहा गया है कि भगवान बंदी हो जाते हैं और भाग नहीं सकते। दूसरे में ही कहा गया है, प्रोजित परमो निर्मत्सरा शो वास्तव तापत्रोन्मूलन श्रीमदभागवते महा मुनिकृते किंवा सद्य कि तेत्र श्रीमद भागवतम की महिमा बताई गई है यह ग्रंथ ऐसा है जिसमें सज्जनों के निर्मत्सर सज्जनों के भक्तों के धर्म का वर्णन किया गया केवल इसी ग्रंथ में और यह हुआ ग्रंथ है जिसमें वास्तविक वेद वस्तु का वर्णन है भगवान का भगवान के भक्ति का और उस वस्तु के प्रभाव से तीनों तापों की जड़ उखड़ जाती है और यही ग्रंथ स्वयं भगवान के द्वारा रचा हुआ है भगवान नारायण ने इसकी रचना किया है मुनि बनकर यह ग्रंथ ऐसा है जिसको सुनने की कोई इच्छा करते पूरा सुनने केवल सुनने की इच्छा करे तो तत्काल ही परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय में अवरूद्ध देते बंदी हो जाते जा। और सुन ले तो क्या होगा केवल सु, सु, सु सुनने की इच्छा करे तो कितना देर में हृदय में आएंगे सद्य और तत्क्षण तुरंत तुरंत आएंगे देर नहीं करेंगे पर कितना आखिर कुछ तो समय लगेगा नहीं तत्क्षण जिस क्षण सुनने की इच्छा हुई उसी क्षण परम ईश्वर श्री कृष्ण हृदय में बंदी हो जाते है। इसका मतलब है कि भागवत सुनना इतना इच्छा होना साधारण चीज़ नहीं है ये उन्हीं लोगों के हृदय में इच्छा होती है जो कृति भी कई जन्मों में सुकृत किए हैं पूर्ण किए हैं तब उन्हें भागवत सुनने की इच्छा होती है और इच्छा होते ही भगवान उनके हृदय में आ जाते हैं प्रेम द्वारा स्फुरित ऐसा प्रभाव है तो श्री महामंत्र का भी यही प्रभाव है भागवत की इसीलिए इतनी बड़ी विशेषता है कि भगवान के नाम बारम बारिश में आए हुए हैं और नाम के कारण श्रीमद् भागवत तो बहुत महिमा में हो गया है नामान्य से जसो किताज छि गायंती गिड़ंत शांति भगवान के जस को सूचित करने वाले भगवान के विविध नाम है इसमें बालम बाल आप सुनते हैं उत्तम श्लोक पुरुषोत्तम हरि मात्र अनेक नाम आए हैं हमेशा घूम फिर करके इसलिए श्रीमदभागवतम महामहिमा है तो भगवान के गुणों को सूचित करने वाला नाम है भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है इसलिए श्रीमद भागवतम वरिष्ठ यहाँ एक बात भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कृष्णोन्मुख है सही मुक्ति होए बिना क्या बिना किसी अन्य ये सब बाहरी साधना के केवल कृष्ण के तरफ जीव मुख कर ले इसका स्थूल में अर्थ करता हूं अगर कोई कुछ भी साधन नहीं करता है पर मंदिर में जा कर के या अपने घर पर भी ठाकुर जी को रखा हो या किसी दूसरे के घर पर है और जा करके खड़ा हो जाए कृष्ण के तरफ मुख कर दे तो उसकी मुक्ति गारंटी कृष्णोन्मुखे से ही मुक्ति है बिना ज्ञान वो नहीं कर सका कोई साधन मान लीजिए कमजोरी बस जैसे बस मान लीजिए गंगा है कीर्तन नहीं कर रहा है बहरा है सुन नहीं रहा पर कृष्ण के, के सामने खड़ा हो गया प्रणाम कर दिया ये प्रणाम भी नहीं कर सका मान लीजिए विक्षिप्त है पागल क्यों खड़ा हो जाए स्थूल अर्थ ये है कृष्णो मुख है कृष्ण के सामने खड़ा हो जाए जा बैठे बैठे भी देखे कृष्ण के तरफ मुख किया और उसकी मुक्ति निश्चित यह है भक्ति का बल केवल कृष्ण मुख होना कृष्ण की तरफ मुख करना तो ये तो प्रथम अर्थ हुआ कि मान ली कृष्ण की तरफ मुख किया इसका अर्थ यह है कि भगवान से अब लगाव हुआ, हुआ उसका तो इसके द्वारा हम भक्तों को समझना चाहिए कि घर में ठाकुर जी का श्री विग्रह रखना कितनी महान बात है कितना बड़ा सौभाग्य है ठाकुर जी को उठाने का खिलाने का श्रृंगार करने का अवसर मिलता है कुछ गीत गाने का भोग लगाने का ये रखते रखते भावना भी हो जाती है हम लोग देखते हैं ठाकुर जी को रखे है कोई चीज खाने को आता है तो पहले भगवान को भोग लगाया जाता है यदि कदाचित नहीं लगाया भोग तो मन में अपराध की भावना होती है कि तो हम बहुत भारी अपराध कर रहे हैं ऐसा अनुभव होने लगता है एक दिन एक जगह पर मैं देखा एक भक्त भगवान को सुला नहीं पाए फोटो रखे थे तो भगवान को सुला नहीं पाए रात भर भगवान ऐसे खड़े रहा उस भक्त को इतना विषाद हुआ सफेरे हमसे कहा कि महाराज अब मैं दो रात सोऊंगा नहीं मैं ये काम मत कीजिए आप सेवा के लिए भगवान के और नहीं अब मैं दो रात सोऊंगा नहीं और खड़ा रहूंगा ये अमेरिका की बात दो रात मैं खड़ा रहूंगा और वो दो रात खड़े रहे एक मिनट सोए नहीं भगवान के मंदिर में ही खड़ा रहे ये भाव होता है भक्तों का भगवान के पास हो ना उनको देखना है बहुत बड़ा सौभाग्य है तो एक तरफ भक्ति का प्रभाव देखिए साधारण कनेक्शन केवल भगवान से और मुक्ति न गारंटी कृष्ण करणामृत में बीला ठाकुर कहते हैं भक्ति स्तय स्थिर चरा और स्थिर तरा भगवान यदि सगवान यदि आपके चरणों में स्थिर भक्ति हो जाती है दैवेन न फलद दिव्य किशोर मूर्ति तो फल क्या मिलता है अगर अस्थिर भक्ति हो गई आपके चरण कमल में तो फल मिलता है दिव्य किशोर मूर्ति स्व सुंदर मिलते हैं आप मिले ये फल है भक्ति का और मुक्ति ही मुकुति मुक्ति मुकु मुकुल जलिसे व और मुक्ति तो हाथ जोड़ करके खड़ा होती है और पूछती है कि क्या सेवा करो भक्त को कहाँ फुर्सत है मुक्ति से बात करने की और जब मुक्ति भक्ति का फल दिव्य किशोर मूर्ति जब श्याम सुंदर मेल गए वृंदावन बिहारी तो मुक्ति हाथ जोड़े खड़ी रहती है कि हमको कुछ सेवा दीजिए हाथ जोड़ करके मुकुलित अंजलि मुक्ति सेवते आसमान हम लोगों को और धर्मार्थ काम का समय प्रतीक्षा, और धर्म अर्थ काम आदि को तो समय ही नहीं मिलता है उनको कुछ आज्ञा देने के तो ये समय की प्रतीक्षा करते हैं भक्त कब हमको कृतार्थ करेंगे अर्थ धर्म काम ये सब समय प्रतीक्षा ये सब समय की प्रतीक्षा करते हैं भक्त हमको कोई सेवा का अवसर दीजिए लेकिन ये है कि मुक्ति मुकुतिला मुकुति मुकुलताजलि से व मुक्ति मुंह हाथ जोड़ करके हम लोगों की सेवा करती है मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति करा है कराये बर्जरतरी मस्तक पड़े मुक्ति मुक्त हो जाए एक बार भगवान कृष्ण से मुक्ति कहने लगे कि हमको बड़ा भारी बंधन है हमको मुक्त कीजिए क्या बंधन है तुमको भगवान ने कहा बांसुरी बजा रहे थे लेकिन बांसुरी को थोड़ा हटा करके और पूछने लगे क्या तुमको दुख है मुक्ति को क्या दुख है तो मुक्ति कही कि बड़ा दुख है हमको मुक्त पुरुषों को वरण करना पड़ता है तो मुक्त पुरुष जो मुक्त होते हैं उनको वरण करना पड़ता है तो मुझको मुक्त कीजिए मुक्ति को भी एक बंधन है मुक्ति को बंधन ये है कि जो मुक्त हो जाते हैं उनकी सेवा करनी पड़ती वरण करना पड़ता है मुक्ति स्त्री है ना और मुक्त जो हो गया पुरुष है तो वर्ण करना पड़ता है <laughs> एक साहित्यिक भाषा है कि हमको कई पुरुषों का संपर्क होता है ये भारी बंधन है हमको मुक्त कीजिए तो भगवान ने हंस करके कहा कि यही रहो ब्रजरज अगर उड़ करके मस्तक पर पड़ेगा तो तुम तो मुक्त हो जाओ उसका यह अर्थ नहीं है कि अब वो मुक्त नहीं करेगी और मुक्त पुरुषों की सेवा नहीं करेगी परंतु तो यह बात है अगर मुक्ति की भी मुक्ति हो जाती है अगर ब्रजरज उड़ करके मस्तक पर पड़ता है ब्रज दिल्ली से बहुत निकट है बारंबार सुराज में जाना चाहिए प्रणाम करने के लिए एक दिन के लिए दो दिन के लिए सात दिन के लिए और अवसर मिले तो ब्रजमंडल में महीना भर के लिए पर जाना चाहिए एक घंटे के लिए कभी उस रज में जाना उस चिंतामणि रज में भगवान के घर में भगवान के धाम में जाना है बहुत बड़ी बात है बड़ा सौभाग्य है वास्तव आज भी वृंदावन में लोग आते हैं कई प्रकार के पर फिर भी भक्ति का ही माहौल रहता है जाने वाले यहाँ दर्शन करने लें यहाँ दर्शन करने उससे मिलने उससे मिलने परिक्रमा करने लें होती है ना ये धाम ऐसा है तो, धाम में जाना भी भक्ति है भगवान कृष्ण से प्रेम रखना इसी को चैतन्य महाप्रु कहते हैं कृष्ण मुख है कृष्ण मुख है सही मुक्ति है बिना ज्ञाने जो कृष्ण के समक्ष हो गया कृष्ण के धाम से संबंध नाम से संबंध कृष्ण के भक्तों से संबंध कृष्ण के सर्विग्रह से संबंध कृष्ण के लीला जश आदि से संबंध है इसको कृष्ण उन्मुखता कहते हैं कृष्ण के सामने होना तो ऐसे भक्त की अपने आप मुक्ति होती है और मुक्ति क्या संसार बंधन समाप्त हो, हो जाता है मायाबंधन और वह व्यक्ति भगवान के पास जाता है भगवान जहाँ रहते हैं, जहाँ भी नित्य बाँसुरी बजाते रहते हैं, जहाँ नित्य विहार करते रहते हैं, उस स्थान पर भगवान की सेवा में चला जाता मुक्ति का ये अर्थ है हम वैष्णवों के लिए मुक्ति का अर्थ ही नहीं कि बंधन खुल गया और फ्री कहीं पवंडर जैसा घूमा मुक्ति केवल नहीं चाहते जन्म वरण मिट गया और इसके बाद पता नहीं कहाँ जाएंगे कुछ लोग मुक्ति चाहते हैं तो यही चाहते हैं कि हम जन्म वर्ण में ना रहें हमारा बंधन खोल दिया जाए पगहा खोल दिया जाए <simples> जा. तो, कहाँ जाएंगे ये पता नहीं जैसे कोई जेल में बंद है तो वह जेल से मुक्त होना चाहते हैं मुक्त होना चाहते हैं तो मुक्त होकर के जाएंगे कहाँ तो पता नहीं लेकिन यहाँ से जाना चाहते जा कहाँ जाना है पता नहीं और कुछ लोग तो ऐसे सोचते हम मुक्त होंगे तो भगवान में मिल जाएगा हमको खोलो इस बंधन से हम भगवान में मिल जाए तो भगवान कौन है सबके पिता तो क्या कोई लड़का ऐसा कभी सोचता है कि मुझको खोलो और मैं बाप में जा कर के मिल जाऊँ तो कोई बच्चा ऐसा सोचता है अरे बाप से थोड़ा निकट रहो लेकिन बाप में मिल जाने से बाप की क्या सेवा होगी क्या सेवा हो सकती है बाप की बताइए ये कोई भक्ति है ये कोई ज्ञान है पिता पुत्र उत्पन्न करता है तो सोचता है कि पुत्र सेवा करेगा सुख देगा और पुत्र कहने लगे नहीं मैं आपके भीतर समाना चाहता हूँ तो बाप तो घबरा जाएगा और इधर के बाप तो कह संवाद भी नहीं सकते और भगवान भी लेते नहीं ऐसे लेकिन कुछ की इच्छा है कि मैं अब इस जीवन के बाद अब भगवान होने जा रहा हूं, ब्रह्म होने जा रहा हूं, बहुत बड़ा होने की तमन्ना रहती है। दास बनने की इच्छा नहीं होती है। तो ऐसे लोगों को माया और ज्यादा मारती है जो भगवान बनने की ख्वाहिश रखते हैं। यही चाहते है, हम इधर से छूटे जन्म मरण से भगवान में समाते कोई कोई सोचते हैं हम हाँ इधर से निकले ज्योति में समाज ये सब मूलखता है वास्तव ये कोई साधना नहीं है और न कोई साधुता साधना और साधुता है कि भगवान से प्रेम करना भगवान की सेवा की लालसा रखना कब कृष्ण को खुश करेंगे कब उनकी लीला में सहयोग देंगे और उनके साथ नाचेंगे गाएंगे सब से उनको रिझाएंगे सुखी करेंगे इसको भक्ति है। इसको कहाको कृष्णता मुक्ति तो अपने आप हो जाती है मुक्ति अपने आप हो जाती है इसका मतलब संसार बंधन से छूट जाता है जीव और इसके बाद कृष्ण के पास जाता है चैतन्य महाप्रु इन शब्दों का प्रयोग बारम्बार किए तो भक्ति की विशेषता बता रहे हैं यह भी श्रीमद भागवतम का श्लोक है जिसमें ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं श्रेय श्रृति भक्ति मुद्य ते विभो क्लिश्यवलबोधलब क्ले सल वशिष्य नान्य स्थूल तुषावघाति हे विभो हे सर्व्यापक प्रभु ब्रह्मजी कह रहे हैं भगवान कृष्ण से और श्रीकृष्ण बाएं हाथ के कहते हैं नले पर दही भात रखे हैं दही भात रखे हैं और फिर अंगुलियों में अंचार खोसे हैं और दही भात खा करके ऐसे और अचार खा करके फिर अचार पर खोस लेते थे श्री कृष्ण असली कलपत्री तो भगवान श्री कृष्ण सही बात का कौर लिए थे और ये मुग्ध थे कि ये चार मुंह वाला जानवर कहाँ से आ गए <laughs> बात नहीं कर रहे थे कृष्ण भकवाए थे रहे थे कहाँ से देवता आ गए कौन आ गए बहुत तो बड़े व्यक्ति सोना की तरह चमक रहे हैं और बार बार दंडवत किए थे दंडवत करके स्तुति कर रहे थे भगवान कुछ बोले नहीं लेकिन स्तुति पर अस्तुति कर रहे थे तो वे कहते है श्रेय श्रृतिम भक्ति हे विभो हे सर्व्यापक हरि आपकी भक्ति श्रेय श्रृतिम है श्रेय स्थिति श्रेय की अर्थ होता है नदी झरना किसी विशाल सरोवर से समुद्र की तरह किसी झील से जैसे छोटे छोटे झरने छोटी छोटी नदियां या प्रसर निकलते रहते हैं वैसे आपकी भक्ति से सारे शुभ फल निकलते रहते हैं चाहे प्राप्त होना मुक्ति प्राप्त होना या इसलोक में भी सुख मिलना ये सब अपने आप होते रहते हैं भक्ति करने से मिलते रहते हैं इसको श्री कर श्रेय सृति कल्याण कारक जितने भी फल हैं वो सब निकलते रहते हैं फल मिलते रहते हैं और यदि कोई भक्ति कर रहा है तो वो, वो वेदाध्ययन कर रहा है तीर्थ स्नान कर रहा है वो जग कर रहा है वो दान कर रहा है यह भी श्रेय से जो भक्ति करता है तो भक्ति से ही सब कुछ होता है ऐसी भक्ति को छोड़ करके जो केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं मेहनत करते हैं तो हे प्रभु उनका प्रयास ऐसा है जैसे चावल खाने की इच्छा वाला कोई पुरुष किसी से मांगे कुछ और दाता कह दे कि हमारा तुस का पहाड़ सब जमा है भूसा जिसमें चावल नहीं है कन्ह भी नहीं है और बता दे कि उस मिल के पास जाओ और उसके बाहर भूसा रखा हुआ है उसको कूटो उसमें से कुछ चावल निकलेगा चावल तो निकलेगा नहीं क्योंकि केवल तुस है चावल के कण से युक्त तुस होता तो कुछ निकलता वही खुदी से निकल जाता कूटने से और कूटने कैसे है मशीन में नहीं ढेकी चलाना है ढेकी समझते है ना ढेकी ढेकी नहीं चलते हैं नहीं पैर से चलाया जाता है अरे यहाँ एक और भी कुटने का उपाय है जो मुसल सभी भी कूटा जाता है उखल और मुसल वो भी कुटना है चाहे उससे कुटे या ढेंकी चलावे तो ढेंकी तक का पता नहीं है <laughs> प्रभुपाल जी एक बार लिखे हैं कहावत में कि ढेंकी स्वर्ग में भी जाएगी तो उसको कुटना पड़ेगा तो बंगाल में भी प्रचलित है ढेंकी <laughs> तो मान लीजिए कोई बहुत बड़ा तुस का पहाड़ भूसी का पहाड़ ले लिया और कुटना चालू किया तो कुटते कुटते उसको बचेगा क्या मिलेगा फल क्लेश क्लेशल व शिष्य केवल क्लेश मिलेगा एक तो भूख से कुट रहा है बेचारा मर रहे हैं कि चावल मिलेगा चावल मिलेगा लेकिन कई दिन कुटते कुटते केवल हाथ पैर में क्लेश और दर्द होगा दुख होगा थकेगा गिरेगा केवल यही शेष होगा तो जो भक्ति छोड़ के ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं उनको केवल क्लेश मिलता है कोई लाभ नहीं होता क्लेशल एवं शिष्य थे केवल क्लेश ही बल्कि क्लेश नहीं क्लेशल क्लेश लाने वाले क्लेशों की माँ मिलती है जो और क्लेश उत्पन्न करेगी ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं क्लेशा लाति क्लेश क्लेश को ला दुख को लाभ सारा सुख भक्ति में है श्रेया श्रृति और ज्ञान प्राप्ति के लिए जो प्रयास है उसमें केवल क्लेश है केवल क्लेश से गीता में भगवान थोड़े सॉफ्ट भाषा में बोले है क्लेशो अधिक तरस अव्यक्ता शक्त चेत अव्यक्ता ही गति दुखम देहर वाप्य भगवान कहते हैं कि इनको अधिक तरह परसेंटेज देखा जाए तो केवल दुख ही केवल नहीं दुख ही मिलता है अधिक तरह क्लेश तो जितना साधन किए और फल कुछ मिला तो जोड़ा जाए तो क्लेश ही ज़्यादा मिला तो ऐसा कौन काम करेगा ऐसा व्यापार कोई करे जिसमें पूंजी भी खत्म हो जाए और ज्यादा घाटा हो तो कोई करेगा जो पूंजी लगाया उससे ज़्यादा हानि हो गई लाभ होने की बात तो नहीं तो क्लेशों अधिक तरस तेज भगवान बोल रहे हैं भगवान थोड़ा संकोच से बोलते हैं उनको अधिकतर क्लेश होता है लेकिन भगवान का भक्त बोल रहा है तो कहता है केवल क्लेश मिलता है तो भगवान का भक्त और क्लियर बोलता है केवल क्लेश मिलता है भक्ति छोड़ के भक्ति का तिरस्कार करके और ज्ञान प्राप्ति के लिए जो प्रयास करते हैं मेहनत करते हैं उनको केवल क्लेश होता है न अन्य ब्रह्मा जी क्लेश के अलावा कुछ नहीं मिलता है ऐसे संसार भूसा कुटने वाले को कम से कम भूसा तो मिलेगा जो भी है लेकिन इनको केवल क्लेश मिलता है क्लेश एवं शब्द लगाया गया है और न अन्य मैं कुछ तो मिलेगा उसमें चावल कुछ तो निकलेगा बेचारे की भूख बुझेगी नहीं नहीं कुछ नहीं केवल क्लेश न अन्यत अन्य कुछ भी नहीं मिलता इसलिए भक्ति ही करनी चाहिए हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा मुक्ति तो किसी हालत में मिलेगी दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरतया मेव ये प्रपद्यंते माया मेता तरंत यह है शास्त्र प्रमाण सर्वशास्त्रमयी गीता गीता सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है और इसमें भगवान इतना क्लियर बोल रहे हैं दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरतया यह गुणमयी माया सतगुण रजोगुण और तमोगुण से युक्त ये मेरी माया दैवी है विभाइन एनर्जी लिखते हैं और मम माया मेरी माया भगवान जिसको मोहना चाहते हैं मोह लेते हैं अपनी शक्ति से वो कैसे भगवान की प्रपत्ति के बिना मुक्त हो सकता है इसलिए भगवान कहते हैं मामे वे प्रपदे माया मेहता जो मेरी ही शरण लेते हैं वही इस माया को पार कर पाते हैं मामे वे प्रपदे माम एवं मेरी ही शरण लेते दूसरे की शरण लेने पर मुक्त नहीं हो सकते मेरी ही शरण ऐसे वैष्णव की शरण लेना भगवान की ही शरण लेना है क्योंकि वैष्णव भगवान विष्णु से जुड़े रहते हैं कृष्ण से तो अगर वैष्णवों की कोई शरण लेता है तो कृष्ण की ही शरण होती है और भेज देता है भगवान की शरण तो विष्णु और वैष्णव कृष्ण और कृष्ण के भक्त के अलावा अन्य की शरण लेने से कि माया छोड़ेगी नहीं देवता स्वयं ही कहे हैं कि हे प्रभु जो आपको छोड़कर के दूसरे की शरण लेता है वो वैसा मूर्ख है जैसे कोई व्यक्ति कुत्ते की पूछ पकड़ करके और समुद्र पार करना चाहता है कुत्ता स्वयं ही पार नहीं होगा है कि नहीं थोड़े दूर तक क्यों घूम कर डूब जाएगा समुद्र कितना विशाल होता है उसमें कोई कुत्ता पार कैसे कर सकता है लेकिन कोई उस विशाल समुद्र को पार करना चाहता हो मूर्ख व्यक्ति और कुत्ते की पूँछ पकड़ करके पार होना चाहे तो कुत्ता भी मरेगा और वो भी मरेगा यही नन वैश्वों की दशा है कोई ऐसा गुरु बनावे जो भगवान का भक्त नहीं है तो वो तो खुद डूबेगा ही वो तो केवल दो चार गज जाकर कहीं डूब जाएगा और कुछ पकड़ेगा तो तोर तो जल्दी डूबेगा गुरु डूबा और शिष्य तो डूबेगा ही और इसी तरह से भगवान के अलावा अन्य देवी देवता की शरण लेने वाला भी डूब जाता है भगवान की शरण लेने वाला पार होता है देवता लोग स्वयं इस बात को कहे हैं छठे में स्कृत के पद के लिए जब लोग प्रार्थना कर रहे थे तब तो। भगवान ने कह दिया किसी और की शरण लो और की शरण लो तो हम किसकी शरण देवता लोग ही खुद कह रहे हैं किसकी शरण है आपकी शरण छोड़ के दूसरे की शरण लेने वाला ऐसा मूर्ख है जैसे समुद्र को पार करने की इच्छा वाला व्यक्ति कोते की पूछ पकड़ करके पार आजकल बहुत से गुरु बढ़ गए हैं चारों तरफ आजकल दीक्षा लेने वाले की कमी भले है लेकिन दीक्षा देने वाले की कमी नहीं है तो गली गली में मिल जाते हैं है ना चारों तरफ गुरु बनने की होड़ है शिष्य बनने के लिए कोई होड़ नहीं है इसको तो निहोरा करना पड़ता है ना लोक परंतु गुरु लोग भरे पड़े हैं सारी दुनिया में अहम गुरु अहम गुरु तो भक्ति सिद्धन सरस्वती महाराज कहते हैं जो अपने से अपने को गुरु कहे वो गुरु नहीं गरु है गरु मे बैल या गाय ऐसा कहते <laughs> किसकी शरण लेने पर जीव पार होगा माँ मेव ये प्रपथ व्यंत जो मेरी ही शरण लेते हैं वे पार होते हैं माया उनको छोड़ देती है कृष्ण नित्य दास जीव तहा ता से माया तारे गला जीव कृष्ण का नित्य दास है इसका स्वरूप है इसे ये नहीं समझना चाहिए कि ये भगवान की सेवा में था ऐसा नहीं है स्वरूप अलग चीज है जैसे किसी बरगद में के बीज में कहा जाए कि इस इस बीज में विशाल बरगद का वृक्ष है तो उसका स्वरूप है ऐसा नहीं था कि वो विशाल बरगद के रूप में था कभी बीज नहीं वो बन सकता है हो सकता है उसका स्वरूप है अगर उसको उचित मिट्टी में डाला जाए आर्द्र मिट्टी में जल दिया जाए तो एक दिन वो प्रस्फुटित होगा और विशाल बरगद का वृक्ष बनेगा ऐसे जीव का स्वरूप है कि वह कृष्ण का नित्य दास अगर इसको कृष्ण के विषय में श्रवण का अवसर मिले कीर्तन का अवसर मिले कृष्ण के बारे में जानने का तो इसकी सोई हुई कृष्ण भावना फिर जग जाएगी अपना स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास केवल कृष्ण के बारे में सुनने की जरूरत है श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध दे कै अलग से नहीं लाना है है जीव में वह शुद्ध लेकिन श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर उदय श्रवण कीर्तन आदि के द्वारा जब चित्त शुद्ध होता है तो अपने आप ही उग जाता है। तो ये दोष है जीव का कि तहा भूल गेला कृष्ण के साथ अपना संबंध भक्ति भूल गया इस दोष से माया उसके गले को बांधती है माया गला है बांधी लला से बांध करके और फिर पटकती है मारती है इस जगत की बात कही जा रही है तो तुरंत कुछ लोग है, ना समझी सही अर्थ कर देते हैं कि जाकर गोलोक में पकड़ ली अरे वहां जाती ही नहीं वहां तो पकड़ेगी जब विचार कीजिए माया की वहां पहुंचना ही है कैसे पकड़ेगी गलाए बांधिला और वो भी गर्दन में बांध देती गला में किसी गला में रस्सी बांध करके उसको खींचा जाए मारा जाए पटका जाए तो माया क्या भगवान के धाम में पहुंच गई तो है नहीं गुण में ही प्राकृतिक जगत में माया रहती है। तो जीव अपने कृष्ण संबंध को भूल रहा है याद नहीं कर रहा है कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है इस दोष से माया उसको बांधती है गलाए बांधी लगता तब तो क्या करे ताते कृष्ण भजे करे गुरु र सेवन माया जाल छूटे पाए कृष्ण र चरण इसलिए अब करना क्या है ताते कृष्ण भजे कृष्ण का भजन करे जीव कृष्ण की नवथा भक्ति करे स्वर्णम कीर्तनम आदि भगवान सेवा करे भक्तों का स्वण करे ये कृष्ण का भजन करे ताते कृष्ण भजे करे गुरु र सेवन और गुरु की सेवा कर कृष्ण की भक्ति और गुरु की सेवा इससे क्या होगा माया जाल छूटे पाए कृष्ण र कितना सरल शब्द है माया बंधन से छूट जाएगा और केवल माया बंधन से ही नहीं छूटेगा भगवान के पास पहुंचेगा उनकी चरण सेवा प्राप्त करेगा पाए कृष्ण र यही परम सिद्धि है केवल माया से छूटना एक बात है पर छूट करके भगवान कृष्ण की सेवा में पहुंचना उनका नित्य दास बन करके उनका सेवक बन करके पहुंच जाना वो परम सिद्धि है तो दो चीज करना भगवान का भजन करना है जिसमें श्रवण और कीर्तन मुख्य है और और भी अंग है संस्मरण बंदन बार बार प्रणाम करना भगवान को समर्पण करना और अर्चना भगवान की अर्चना करना दीपक दिखाना अगरबत्ती दिखाना फूल अर्पण करना मरपंखी चलाना ये, ये साधारण कार्य नहीं है बहुत अच्छा कार्य है भगवान की सेवा करना भोग लगाना अर्चना यदि विधि मालूम है विस्तार तो से समय है करने का तो करें अन्यथा कुछ आइटम लेकर के करे कुछ ही समय के लिए लेकिन करें जरूर ये बहुत जरूरी है पर्सनल जीवन में भी सभी भक्तों को करना चाहिए और सामूहिक जीवन में परिवार में या संघ में मंदिर में रह रहे हैं तब तो करेंगे ही सब लेकिन व्यक्तिगत रूप से अपने ठाकुर जी को भी रखना चाहिए करना चाहिए अर्चनम बंदनम दास्यों बंधनों बार बार प्रणाम करना दास्यों और भगवान की सेवा करना दास्य बहते भगवान जो आज्ञा दे जो आज्ञा है वो करना भगवान का टहल बजाना है इसको जैसे हनुमान जी भगवान की सेवा में रहते हनुमान जी भगवान की सेवा में 24 घंटे रहते हैं 24 घंटे रहते हैं इनका कोई परिवार नहीं है कि यहाँ राम दरबार से कुछ कमा करके ले जाएंगे तो परिवार को देंगे उनका अपना कोई नहीं केवल श्री राम सीता और जिसका अपना मानता है या बंधन है तो वो व्यक्ति जाता है परिवार को देखता है करता है लेकिन हनुमान जी का इसलिए दास से भक्ति में भगवान की सेवा उनके तत्परता में श्री हनुमान जी आदर्श भक्त हैं बंदने में श्री अक्रूर जी को सबसे प्रमाण माना जाए अक्रूर जी जा रहे थे कंस का संदेश लेकर के नंदगांव कृष्ण मैदान को लाने के लिए लेकिन वे एक राजमंत्री थे कंस के सलाहकार थे जादुओं में सबसे श्रेष्ठ थे भगवान कृष्ण के चरण रज को देख करके ब्रज में और रथ से कूद पड़े और धूली में लौटने लगे कोई ध्यान नहीं था कंस होगा जान मारेगा हमारे परिवार को कैद कर लेगा कि मैं भेजा इसको कृष्ण वर्णन पर लाने के लिए थे जाकर के कृष्ण भक्ति कर रहा है चरण धूलि में लौट रहा है इसकी परवाह नहीं की कोई शोक नहीं कोई मोह नहीं तो भगवान के चरणों में लौटने लगा ब्रजरज में अभी भगवान गाय चरा करके लौटे थे चरण चिल उगरे थे उसमें लौटने लगे लक्ष्मी जी भगवान का पाद संवन करती ये पाद सेवनम भक्ति में लक्ष्मी जी सबसे आगे श्री प्रिया जी भगवान नारायण की सेवा करती हैं आपने देखा है ना, कभी भगवान के साथ बैठने का नहीं सोचती उनके चरण को ही दबाती रहती नारायण हृदय स्थिति तबुपाद सेवायमति सेवा करे अभिमान भगवान ने उनको स्थान दिया है अपने पक्षस्थल पर।, पर वहां न रह करके वे भगवान के चरण में रहती है नारायण हृदय स्थिति तबुपाद सेवा मती सेवा करे अभिमान सेवा करती है यही भावना रहती है कि मैं नारायण की दासी मैं प्रिया हूं और मुझे बराबर आसन पर बैठना चाहिए और एक ही थाली में एक साथ खाना चाहिए क्योंकि हमारा बराबर पोजीशन है पति होने से क्या हुआ मैं भी तो पत्नी हूं कभी कभी कोई कोई, कोई पत्नी ऐसे अहंकार में आ जाती है हमेशा पति का जुठन खाना चाहिए हाँ यदि पति वैष्णव है तब <laughs> मतलब पति के बाद खाना चाहिए ये धर्म है और आजकल की तो स्थिति दूसरी तो हो गई मान लीजिए दोनों को अगर किसी नौकरी पर जाना है सर्विस पर जाना है तब तो जल्दी जल्दी खाना पड़ेगा लेकिन अगर समय है अगर वास्तव में होम वाइफ है होम वाइफ उसको कहते हैं जिसको काम बाहर नहीं करना पड़ता है घर में ही सब करना हो ये सब अमेरिकन शब्द है होम वाइफ बस शायद ही किसी किसी की होम वाइफ है नहीं तो बाहर ही काम करती रहती है ब तो ये ड्यूटी है जॉब पर जाना है इसको करना है ये करना है यदि होम वाइफ है तो पति की सेवा करनी चाहिए पति के खाने के बाद खाना चाहिए तो श्री लक्ष्मी जी भगवान के चरण को ही दबाती रहती हैं। चरण दबाती है इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे केवल चरण सेवा ही करती हैं। और घर में झाड़ू देना कई काम करती हैं दासियां हैं बैकुंठ में अपार दासियां हैं लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी अपने हाथ से सब कुछ करते रहते हैं तो भगवान की सेवा में कभी अतृप्ति नहीं आदर्श अर्जुन भगवान पर विश्वास करने वाले सखा है सख्य भाव अर्जुन का है अर्जुन ने सख्य भाव में सबसे आगे और आत्मनिवेदन में श्री बलि महाराज श्रवण में श्री परीक्षित महाराज सात दिन सात रात भूखे रहे अन्न पानी कुछ नहीं खाए और सुने भागवत और कीर्तन करने में व्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी महाराज बैठे हैं तो ये भी बैठे बैठे सात दिन सात रात भगवान के गुरु होता है कीर्तन में वैया शकी और स्मरण में प्रहलाद इतना बिघनाया इतना मारने का प्रयास किया हिरण खशबू कितना राक्षस सताते थे फिर भी भगवान के स्मरण का तार नहीं टूटा सदा स्मरण करते थे श्रीमद भगवत में वर्णन है इस बार का और अर्चन में पृथ्वी महाराज सबसे बड़े भक्त भगवान की पूजा उन्होंने किया जिनके यज्ञ में साक्षात भगवान प्रकट हुए सब कुछ दिया पूजा किया तो इस प्रकार भगवान की भक्ति है ऐसी भक्ति करनी चाहिए कृष्ण की और गुरु की सेवा करनी चाहिए गुरु की सेवा गुरु के मन के अनुकूल काम करना यही उनकी सेवा है तो गुरु की सेवा करें गुरु का यहाँ निश्चित अर्थ हुआ कि कृष्ण की भक्ति करे तो कृष्ण की भक्ति में रक्त गुरु ही गुरु है कृष्ण की भक्ति करने वाला ही गुरु है ऐसा गुरु शब्द ऐसा नहीं कि कोई भी गुरु है और सेवा करे तब तो बिल्कुल उल्टा मार्ग हो जाएगा भजन भगवान का करना है और गुरु किसी दूसरे को बना लिया तो वो क्या उपदेश करेगा क्या भक्ति कराएगा जो स्वयं भक्त नहीं है भगवान का लगा नहीं है तो क्या भक्ति कराएगा इसीलिए कृष्ण भक्त को ही गुरु बनाना चाहिए और गुरु बना करके गुरु की सेवा करें गुरु के आशीर्वाद से प्रसन्नता से भगवान में प्रेम मिलता है तो तक कृष्ण भजे करे गुरु का सेवान माया जाल छूटे पाए कृष्ण इस तरह से माया जाल से छूट जाता है जीव और कृष्ण का चरण कमल प्राप्त करते कृष्ण का धाम प्राप्त करते है आप शेष कथा बाद में कहे हरे कृष्ण